गीता तत्व चिंतन तत्व प्रज्ञा प्रतिष्ठिता श्लोक के शब्दों की व्याख्या स्थित प्रज्ञा वह है जिसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठित हो चुकी है ऐसी बुद्धि जो डिगती नहीं अविचलित रहती है और सदा ब्रह्म में आत्मा में केंद्रित रहती है ब्रह्म ही उस बुद्धि की प्रतिष्ठा होता है समाधिस्थ समाधिवान पुरुष को कहते हैं जिसने समाधि में आत्मा की अनुभूति कर ली है स्थित है, वह है जिसकी बुद्धि का विचलन समाप्त हो गया है स्थित प्रज्ञ और स्थित धीय समानार्थी शब्द है भगवान ने सांख्य और योग दोनों मार्गों में स्थिर बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ माना है उसे उन्होंने व्यवसायत्मक बुद्धि भी कहकर पुकारा है जिस पर विवेचन किया जा चुका है सामान्यतः भाषा शब्द का अर्थ भाषण या वक्तृत्व होता है पर उसका यह अर्थ यहाँ अभिप्रेत नहीं है यहाँ तो लक्षण भाष्य व्याख्या आदि अर्थों में ही वह प्रयुक्त हुआ है केशव वह है जो ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों का नियमन करता है कश्च अच्च ईश्च केानी वैते प्रशास्ति, ब्रह्मा विष्णु और शिव ये केश हैं इनका जो प्रशासक है वह परमात्मा केशव है प्रभाषित आशीत और ब्रजेत के द्वारा अर्जुन यह नहीं पूछना चाहता कि वह स्थिर बुद्धि पुरुष किस भाषा में बात करता है उसका बात करने का लहजा कैसा है वह कैसे बैठता है बैठते समय किस आसन का उपयोग करता है अथवा यह कि वह कैसे चलता है लंगड़ाकर या केसरी के समान अर्जुन यह जानना चाहता है कि जिस पुरुष ने समाधि में आत्मा का अनुभव कर लिया और जो सारे सांसारिक विषय भोगों के आकर्षण से मुक्त हो गया वह दुनिया में रहते हुए किस प्रकार वर्तन करता है सामान्यतः तो हमारी क्रियाओं के मूल में हमारी कामनाएं ही हुआ करती हैं पर जिस पुरुष की कामनाएं समाप्त हो चुकी वह अपनी क्रियाओं की प्रेरणा कहाँ से पाता है उसके और सामान्य व्यक्ति के वर्तन में कितना और किस प्रकार का अंतर होता है क्या स्थित प्रज्ञ पुरुष को देखते ही समझ में आ जाता है कि वह स्थित प्रज्ञ है जब वह समाधि में रहता है तो किन लक्षणों से जाना जाए कि वह समाधि अवस्था खरी है जीवन में कई ढोंगी व्यक्ति भी समाधिवान और स्थित प्रज्ञ होने का दावा किया करते हैं ऐसी दशा में ऐसी कोई कसौटी है क्या जिस पर स्थित प्रज्ञता और समाधि के लक्षणों को कसा जा सके स्वयं अपने जीवन में भी व्यक्ति कभी कभी ऐसा अनुभव करता है कि उसने स्थित प्रज्ञता प्राप्त कर ली उसे समाधि का अनुभव हो गया पर देखा जाता है कि ऐसा अनुभव गलत ही था तो कैसे पहचाना जाए कि ये लक्षण सही है या गलत स्थित प्रज्ञता के विभिन्न लक्षण और उपाय अर्जुन के इन प्रश्नों का उत्तर श्री कृष्ण अपने श्लोकों में प्रदान करते हैं उन श्लोकों में स्थित प्रज्ञता का एक ही साधन भगवान नहीं बताते अपितु यह संकेत करते हैं कि विभिन्न साधनों से यह स्थित प्रज्ञता प्राप्त हुआ करती है व्यक्ति व्यक्ति की वृत्ति में अंतर हुआ करता है किसी को योग का अभ्यास अच्छा लगता है तो कोई भक्ति का रास्ता पसंद करता है कोई विचार विवेक का मार्ग अपनाता है तो कोई निष्काम कर्मयोग के माध्यम से परम लक्ष्य तक पहुँचना चाहता है फलस्वरूप स्थित प्रज्ञता प्राप्त न करने के साधन भिन्न भिन्न हो जाते हैं उदाहरणार्थ पचपनवें श्लोक में बताया गया कि स्थित प्रज्ञता आत्मतृष्टि से प्राप्त होती है छप्पनवें श्लोक में उसकी प्राप्ति का उपाय सुख दुख से उपरामता को बताया गया है सतान सत्तावनवें श्लोक में बुद्धि का समत्व और अंठानवे इंद्रिय भोगों की उपसंहार उसकी प्राप्ति के उपाय में रूप से निर्दिष्ट हुआ है